पूर्णमद पूर्णमेद पूरा पूर्णम गज पूर्णमादय पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शांति शांति शांति गीता चतुर्दश अध्याय ष्ठ श्लोक तक कुछ विचार हो गया है देखिए जीवात्मा को संसार में आसक्ति देकर आने वाले ये तीन गुण हैं आसक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के किंतु तीन तीनों गुण संसार में फंसाने लगे हैं सत्वम रजस्तम गुणा प्रकृति संभवा तीन गुण हैं प्रकृति से उत्पन्न है सत्वगुण रजगुण तम गुण ये जीवात्मा को फंसाने का काम करते हैं संसार में सचिदानंद स्वरूप को एक मनुष्यादि रूप में उतारकर विषयों के सेवन में लगा रहे हैं उसमें आनंद मिलता विषयों के सेवन में ये गुणों के कारण से तीन प्रकार के विषय दिखाएंगे शत्रुगुण का विषय अलग है रजगुण का अलग तम गुण का अलग है संसार में फंसाने वाली यही है इसलिए साधक को गुणातीत होने के उपाय करना चाहिए प्रयत्न करना चाहिए उसके लिए गुण का अतिक्रमण हो जाए स्थिति बतलाने के लिए गुणों की चर्चा हो रही है तो तीनों में से तत्व सत्व निर्मलत्व प्रकाश का गुणों में से जो गुण है यथार्थ ज्ञान कर विषयों का यथार्थ ज्ञान कराता है जो वस्तु जैसा ये रज्जु में रज्जु दिखना यथार्थ ज्ञान रज्जु में सर्व दिखना भ्रम ज्ञान दो तो तरह से ज्ञान होता है अन्य को अन्य समझना जो व्यक्ति है उसी को वही समझना शत्रुगुण का कार्य होता ही जो व्यक्ति जैसा है, है वैसे बताना प्रकाश तत्र सत्तम निर्मलत्वाद की स्वच्छ है शत्रुगुण स्वच्छ है स्वच्छ होने से निर्बल होने बल रहित काम करोदाजी बल नहीं होता उसका हर्दय केवल विषय का प्रकाश कर देना है काम मात्र होता उसका निर्बलत्वाद प्रकाशगम अनामय उपद्रव रहित है आमय रोग उपद्रव उसे रहित है सुख संज्ञ बदना वैश्य सुखों में जोड़ देता होगी सुख पे आसक्ति करके जोड़ने वाला है वह वैसे सुख को आनंद मानता है तो सुख संगेर बदनाती ज्ञान अस ने चार लगा वैश्विक ज्ञान कौन सा ज्ञान आत्मा संबंधी ज्ञान नहीं विषय संबंधी ज्ञान ये दो के द्वारा जोड़ देता है सतुगुण शुगुण काल में वैशिक सुख होगा और यह विषय अमुख है पहचान होगा ज्ञान होगा अब रजोगुण का कार्य बताते हैं रजोगुण का पहचान यही है ये बताना है ठीक में कहते हैं रजस्तर ही किम लक्षण सतगुण का तो लक्षण बता दिया तत्र सत्व निर्मलत्व प्रकाशकम अनामयम इत्यादि लक्षण बताया रजोगुण का कार्य क्या है क्या लक्षण स्वरूप क्या और कथम बा पुरुषम निबंधना फिर कैसे जीवात्मा को बांधता है रजोगुण अपने आनंद प्रच्युति करा करके संसार में भटक, भटकाता कैसे रजोगण जो प्रश्न है उसका स्वरूप कैसा है और किस प्रकार जीवात्मा को बंधन में डालता है ये दोनों प्रश्न का उत्तर देते हैं सप्तम श्लोक का कहना है रजो रागात्मक विद्धि तृष्ठा संग समवम धन्य बदराती कौंते कर्मसंगे न देना रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समवम तब्नाति कौंते कर्मसंग देहीनम रजो जो रजु गुण है राजात्मकम रंजनात्मक जीवात्मक रंग देता है विषय से रंग देता है विषय रूप में दिखाएगा इसको विष्णों रंगेगा किससे रूप में नहीं रंगता विषय रूप में रंग देता है विद्धि मैं जानो रजो रागात्मक विद्धि रंजनात्मक है रंजराग ये धातु है रंगने धातु होता है जैसे उसको रंग बोलते हैं ना रंगने का काम होता है रंज धातु इसी बनता है रंग का शब्द रजो रागात्मकम विद्धि माना राग राग स्वरूप है वो माना रंजनात्मक स्वरूप है उसका रंगने का काम करता है जीवात्मक वो विषय में रंग देता है यह होता है ऐसा शुरू है उसका कि तृष्णा संघ समृष्ण और आसक्ति को बढ़ाने वाला है रजोग आने पर तृष्णा होती है मानी अप्राप्त तो वस्तु की जो इच्छा है उसकी तृष्णा कहा गया उत्कट इच्छा अब तो मुझे चाहिए ही उसको ऐसी इच्छा पहले इच्छा शब्द से शुरू होगा अंतिम में जाके अंतिम परिणाम तृष्णा तृष्णा का अर्थ उत्कट इच्छा की जो उत्कट अवस्था है वो तृष्णा तृष्णा पैदा करने वाला है रजुगोण मैंने अप्राप्त वस्तु में इतनी लालसा होगी उसकी रजुगोण बड़ा हुआ जब और संग समय प्राप्त विषयों को त्यागने की इच्छा नहीं मेरे में बने रहे ये संग आसक्ति जो प्राप्त है उसमें आसक्ति है कि मेरे पास ही रहे आगे न जाए अन्यत्र जाए और अप्राप्त के लिए तृष्णा है ये तृष्णा और आसक्ति को उत्पन्न कराने वाले है रजुगोण जीवात्मा उस वक्त तृष्ठा से व्याकुल हो जाता है रजोगुण बढ़ते समय में अब प्राप्त वस्तु स्वर्ग चाहिए पुत्र चाहिए अमुक चाहिए चाहिए कितने चाहिए पता नहीं सब न जाने कब काम आएंगे सुई से लेकर के न जाने का तक की वस्तु तो चाहिए बस तृष्ठा लगी हुई है इधर मैं भूयाद इधर मैं भूयाद इधम में भूयाद ये मेरे हो जाए ये मेरे हो जाए ये मेरे हो जाए ये और जब प्राप्त हो गया है उसमें आसक्ति है मेरे पास ही रहे हमेशा ये दो वो उत्पन्न ये दो दुर्गुण उत्पन्न कराने वाले कौन है कौन रजुगुण त्रिष्ठा संगतु समुद्भव कहा त्रिष्ठा और संग बने आसक्ति अप्राप्त विषय में बने रहे ये आसक्ति है और अप्राप्त के मिल जाए लोभ लगा हुआ है ये दो को उत्पन्न कराने वाले उद्भव माने कारण है वो रजुगुण राजा समुद्र उत्पन्न करने वाला है कहा कन्ना तत्व ने रजोगुण बांधता है बांधता है किस रूप से आत्म भाप से परिचित करा देता है कौन पुत्रपुत्र अर्जुन कर्म संग जब तृष्णा लगी तो उसके प्राप्ति के लिए कर्म करेगा और बाद में प्राप्त होने पर रक्षा की कर्म करेगा अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म करना जैसा स्वर्ग आदि अप्राप्त है कर्म करने लग जाएगा और प्राप्त होने पर फिर उसके फल नाश ना हो इसके लिए रक्षा के लिए प्रयत्न करेगा ये दो के द्वारा जीवात्मा को बांध बांध न बने मुक्त जीवात्मा को बंधन में डाल देता है वास्तव में स्वरूप मुक्त है आत्मा का स्वरूप किंतु बंधन ये बंधन में डालता है दो बंधन है इसका एक कर्म संज्ञ कर्म में आसक्ति के द्वारा वो उसको जोड़ देता है जीवात्मा को देही न बदनाती देही मान देहादारी को देहदारी मानी जीवात्मा है वो जीवत्व अवस्था वाले को बांधने का काम करता है रजू को दो लेकर के बांध देता है तृष्णा और आसक्ति अप्राप्त तो वस्तु में लोभ इधम में भूजात इधम में भूजा ये मेरे हो जाए ये मेरे हो जाए न कब कब आएगा ये वस्तु काम है और आने के बाद मेरे पास ही रहे बस आसक्ति ये दो के माध्यम से जीवात्मा को बांध देता है उसके लिए कर्म करेगा अप्राप्त अवस्थु की प्राप्ति के लिए कर्म करेगा यह पिछड़ा को इष्ट हुआ है और प्राप्त वस्तु की रक्षा के लिए कर्म करेगा इसी में जीवन समाप्त हो जाता है इसका यह रजोगुण का काम यह है बता दिया भाषण कहते हैं रजो श्लोक का प्रतीक ले लिया रजो मने रागात्मकम रंजनात्मक है वो राग ये धातु से गाय करके राग शब्द बनता है शक्ति रंगने अर्थ धातु होता है वो तो रजो राग रागात्मक रंजनात्ग रागा। रंजन होने से राग कहा मैंने रंगने का काम करता है जीवात्मा को इसलिए राग कहा गया राग स्वरूप है वो तो रजो कौन गैरिकादिप रागात्मक मिति का जैसे गैरिक वस्त्र होता है ना गैरिक है रंग है येरू बोलते हैं जिसको रंगने का, का काम करता है किसको वस्त्र को इसलिए जिसको राग बोलते हैं गहरिक जो रंग है रंग को उस प्रकार ये भी जी बात को रखने वाला है विषयों से रख देता है दो प्रकार के विषय लाकर रखता है अप्राप्त वस्तु और प्राप्त वस्तु दो को लेकर अप्राप्त की तो प्राप्ति के लिए प्रयत्न में लग जाएगा अप्राप्ति की रक्षा के लिए प्रयत्न में लगाना है यही रखना तो है उसमें एक गहरिका आदि वस्त्र वस्त्र होते हैं ना गैरु वस्त्र बोलते हैं गेरू एक रंग है वस्त्र रंगने, का का रंगने का काम करता है इस जीवात्मा रंगने का काम विश्व से रंगने का काम करता है अप्राप्त वस्तु और अप्राप्त वस्तु दो प्रकार के वस्तु खड़ा करके रागात्म के बुद्धि मारे जान ही विधि जान ही बोलते जान हो रहा किंतु कैसे करता है जीवात्मा गोरंग काम कृष्णा और आशक्ति पैदा करके अप्राप्त वस्तु के लिए तृष्णा है अति उत्कट इच्छा है कि अब मेरे होना ही चाहिए किसी प्रकार भी हो तो प्राप्त हो गया कर्म के द्वारा ही प्राप्त उसे कर्म करेगा प्राप्ति के लिए और प्राप्त होने पर आसक्ति है और मेरे पास ही बने रहे मुझे छोड़कर न जाए वस्तु ये दो तरह से रंग देता रजोगुण कृष्णा और आसक्ति के, के सम्यक उद्भवम सम्यक उत्पत्ति कारण है रजोगुण उद्भवम राजा रजोगुण कारण है ये दोनों की उत्पत्ति का कारण है तृष्णा माना अपराप्ती अभिलाषा अप्राप्त तो वस्तु की अभिलाषा है जिसका नाम तृष्णा अभी स्वर्ग आदि प्राप्त नहीं उस कर्म करेगा स्वर्ग से रंग गया वो स्वर्ग चाहिए इस उद्देश्य कर्म करना तो यही होगा और आसंग मान प्राप्ति विषय मन से प्रीति लक्षण संश्लेषा कर तो आसंग माने क्या है प्राप्त हो गया जो विषय प्राप्त होने पर पहले अप्राप्त अवस्था में प्राप्त हो गया विषय होने पर मनोसा प्रीति लगे प्रेम हो जाता है उसमें अब मेरे से छोड, मुझे छोड़ मुझे छोड़कर न जाए यही रहे मेरे पास रहे ऐसी आसक्ति प्रीति मानी प्रेम यही मन का संश्लेष हो जाना उसमें जुड़ जाना उस विषय में जुड़ जाना यही होता है आसंग का था एक तृष्णा संघ समुद्भव यह दोनों का उत्पत्ति कारण है रजोगुण बोलते ये बोलते हैं षष्टअ है तृष्णा संघ आसक्ति संघ दोनों का समुद्व मैंने सम्यक उद्भवम उत्पत्ति कारणम उत्पत्ति कारणम तृष्णासंग समुद्भवम तृष्णा और आसक्ति के उत्पत्ति कारण कौन का रजा है पहले रज दिया हुआ है रजगुण है तन निबधनाती तत् जीवात्मा को बांधता है तत्माने रजा निबनाती आगे पौरुषम पौरुष पुरुषम्भ होगा तत्परी रजोगुण निबदनाती तद रज कौनते है कौनते पुत्र अर्जुन किस रूप से बांधता है जीवात्मा को कर्म संज्ञा कर्म में आसक्ति डाल देगा जो अभिलाषा हो रही जिस विषय की उसको प्राप्ति के लिए कर्म कर्म के बिना वस्तु मिला नहीं है तो कर्म उसके जिस रूप से वो कर्म की उस विषय की प्राप्ति उस प्रकार के कर्म करने लगेगा कर्मसज्ञे कर्म में आसक्ति देकर के कौन कर्म है दृष्टा दृष्टार्थु कर्मसु का दो प्रकार के कर्म होते हैं दृष्ट फल देने वाले एक अदृष्ट फल देने वाले एक अहलौक फल वाले एक पारलौकिक फल वाले दो प्रकार के कर्म होते हैं तो दृष्ट दृष्टादृश है अर्थ माने विषय जी कर्मों का ऐसे कर्मों में सज्जन संजनम मान तत्परता कर देना संजन मारे तत्परता कर देना तत्परायण हो जाना वो कर्म करने में तत्परता हो जाएगी उसकी कर्म यही कर्म है यही कर्मसंघ है दृष्टा दृष्ट विषय जिनका है कर्मों का उन कर्मों में जो तत्परता आ जाती है कब माए उत्कट इच्छा हो गई तृष्णा हो गई और आसक्ति है अब काल में तृष्णा है तृष्ठा है प्राप्त काल में आसक्ति है, है प्रेम है, है उसमें मेरी छोड़कर न जाए इसका नाश हो जाए रक्षा के लिए कर्म करेगा यही होगा कर्मस ते न माने कर्मस न रिबंधनाति रजो देही नम दे माने जीवात्मा को देह वाले को देही बोलते हैं इसको बांध देता है रजो को एक कहाजते समसृज्य अन पुरुषो दृश्य राग राग शब्द करते हैं रजते अनैन राग रंजधाति से घाय प्रत्येक करणा अर्थ में कर दिया करणादि कर सूत्र कहते हैं गाय किया हुआ है रजते अनेक राग जिसके द्वारा रंग जाता है जीवात्मा किसका दृश्यों के साथ दृश्य जो वैश्विक विषय है विषय है उनके साथ रंग जाता है दृश्यते अने रंग दृश्य ही कहा दृश्यों के साथ जीवात्मा रंग जाता है इसको राग कहा जाता है जिसके द्वारा रंगता है उसको राग कहना है। यही है रजते मान समृत्यते मिल जाता है उसमें तादाद में कर जाता है अन मानी इसके द्वारा पुरुष मानी जीवात्मा है दृश्य दृश्य दृश्यों के साथ यह दृष्टा है दृश्यों के साथ एकात्मता कर जाता है इति राग है इसका नाम राग है माना रंज रात से कह प्रत्यक करण कारक में हुआ है ये दिखाया है रागो असौ आत्मा ए राग अश्य मान ऐसा स्वरूप है जिसका दृष्यों के साथ रंगना जिसका स्वरूप है जीवात्मा को दृश्यों में रंग देना जिसका स्वरूप है उसको राग कहा देगा राग रागात्मा कम रजगुण राग रूप है यह कहा था रजोजान ही रजोगुण ऐसा है राग रूप है विश्वों को जीव मान विश्वों के साथ में जीवात्मा को रंगने वाला है इसलिए राग कहा गया उसको राग स्वरूप कहा है रजोगुण को रंगलात राग इत्यादिवासी था समुदवती अस्माद इति समुद्भव उत्पन्न होता सम्यक प्रकार है ना उद्भवती अस्मात मानी सम्यक प्रकार से उत्पन्न होता है जिसे उसको कहा गया समुद्ध भव माया है माने ये दोनों की उत्पत्ति जिससे होती रजुगुण से होती कैसे तृष्णा और आसंग की उत्पत्ति रजुगुण बड़ा हुआ काल में विषयों की लोलुटता आ जाती है और जो विषय मिल गए उनमें रक्षा के लिए आसक्ति होती है रजोगुण बड़ा हुआ जब समझना स्थिति है समुद्धव तृष्णा से आसंग नशमास है तृष्ठास हो इतर इतर दोनों तो कर दिया तृष्ठासन तयो उन दोनों का तृष्ठा और आसक्ति दोनों का समुद्र समुद्भव उत्पत्ति कारण कौन तो है रजुगुण है ये कहना पत... है समुद्र समुद्भव तम यदि विग्रह समुद्र समुद्भव है ना तम समुद्र ये विग्रह गृह तो ऐसा विग्रह ग्रहण करके कार्य द्वारा रजो विभक्षु कार्य के द्वारा रजुगुण जाना जाता है जिस काल में तृष्ठा और आसक्ति आ जाए हमारे अंत कमर में समझना रजुगुण बड़ा हुआ है कार्य के माध्यम से गुण नहीं दिखाई दे रहा उसका कार्य दिखाई दे रहा हमारे में कार्य मिलते हैं कार्य द्वारा कार्य के बाद का, कार्य क्या है उसका त्रिषा और आसंग तो कार्य है उसके अप्राप्त के विषय में त्रिषा आस, है प्राप्त में आसंग है आशक्ति है कार्य द्वारा रजो विपक्ष के द्वारा रज को कथन करने के इच्छुक है भाष्यकार विवक्ष त्रृष्टा संघ अर्थभव त्रृष्ठा और अर्थ आशक्ति में अर्थभ है एक ही अर्थ नहीं ये दोनों त्रिष्ठा अलग है आसंग अलग है क्या है तृष्ठा इत्यादि सबसे कहा था तृष्ठा माने अप्राप्त अभिलाषा अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा है मुझे मिल जाए ईष्ट समझा हुआ है अप्राप्त है तो उसकी अभिलाषा इच्छा विशेष उसको कहते हैं त्रृष्ठा और आसंग माने प्राप्त विषय मन से प्रतिलक्षण संश्लेषक आता मन को चिपक जाना एक हो जाना प्राप, आसंग प्राप्त विषय में जो विषय प्राप्त हो चुका है कर्म के माध्यम से उस जिसमें आसक्ति थी वो विषय आ गया हाथ में आ गया तत्पश्चात मन में एक प्रेम आ जाता है उसमें दूसरे के जब तक था प्रेम नहीं अपने पास आने पर प्रेम भैंस जब तक दूसरे के घर में थी मरे तो कोई चिंता नहीं थी जब अपने पास आई बस चिंता शुरू सकती शक्ति बनी रहे प्रेस प्रसा कहा था कहते हैं रजसो लक्षण होता तो, रजोगुण का लक्षण यही है बस तृष्णा संग समवम तृष्णा और आसक्ति को उत्पन्न करने वाला रागात्मक आई को रंजनात्मक आई ये कहा उसका कार्य दिखाना होगा तो ये कहा यहां रजसो लक्षण होता रजोगुण का लक्षण कथित निबंधित प्रकार प्रकार में बंधन का प्रकार बता किस प्रकार बांधता है देही माने जीवात्मा को रजोगुण रजगुण तद्रज इत्यादि सबसे कहा था तद रज हे कौते कर्मस न कर्म में आसक्ति के द्वारा कैसे कर्म दृष्टा दृष्ट जिनके विषय है दृष्टा अदृष्टा दो प्रकार के जो अर्थ बने विषय कर्म के विषय दो होते हैं अहिलौकिक फल अथवा पारलौकिक फल जो फल होते हैं उन विषयों में कर्म से वो जो ऐसे दृष्टादृष्ट विषय वाले कर्म हैं उन कर्मों में संजनमें तत्परता उन कर्मों में तत्परता हो जाती कर्म करेगा कही है कर्म संगम भी हो जाते कर्म का आसन क्या है तो कहा दृष्ट और अदृष्ट जो विषय है दो प्रकार के विषय हैं अहलौकिक पारलौकिक दो प्रकार के विषयों में जो आसक्ति है उसकी कही है अकरार मैं पुरुषम करोमि इति अभिमान न प्रवर्ती वास्तव में ये जीवात्मा अकर्ता है आत्मा अकर्ता है उसको करोमि, मैं ये कर्म करता हूं करके अभिमान के माध्यम से बांध देते हैं वास्तव में आ, करता है पुरुष करता नहीं है उसको करोमि इसमें बांध देते हैं मैं कर्म करता हूं ऐसा बांध देना है कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो, में यही बंधन है ऐसे में डाल देना यही काम है रजुगुण का कहा आगे के तीन गुण की चर्चा हो रही थी सत्तम गुणा प्रकृति संभव ये कहा था तो, तरी तब तो तरीवान, तब, क्या स्वरूप वाला है कथम बा पुरुषम निबदनाधि पर जीवात्मा को कैसे बांधता है तमोगुण इसका भी तो कोई विषय होगा ना तमोगुण का भी तत्रह उसके उत्तर पे कहते हैं तमस्तव प्रमादालस्य तमस्व जानज मोहनि तू माने किंतु तम तमस्तु तू हमारे किंतु इसमें तो और विशेष है शत्रुगुण रजुगुण की अपेक्षा ज्यादा विशेष इसमें तमस्तु माने प्रसंग बदलना हो तो तू दे देते अब यह है तू प्रसंग बदलने के लिए किंतु इसमें विशेषता है और दोनों की अपेक्षा एक तो कम से कम वस्तु को जैसा वस्तु प्रकाश कर देता था सुख के माध्यम से ज्ञान के माध्यम से बांधता था और दूसरा तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न करा करके विषयों में अप्राप्त और प्राप्त विषयों में उत्पन्न करा के बांधता था रजोगुण था वो तृतीय के लिए विशेष कहना है, है पहले वाली की अपेक्षा विशेष है तमस्तु तू मानी किन्तु तमह तमो गुण अज्ञानजम स्वयं अज्ञान रूपा है पहले वाले भी अज्ञान जनि थे गुणा प्रकृति सम के आए थे इसके लिए एक विशेष विशेष लगा था अज्ञान जम अज्ञान रूपी है तो तमुगुण तो अज्ञान रूपी है घोर अधेरा रूप है अंधकार रूप है ये अज्ञान जम विद्या मोहनम सर्वदेही नाम सारे प्राणी मात्र को जितने भी प्राणी मात्र सबको मोहित करने वाला है अज्ञान में डालने वाला है तमोगुण ऐसा है मोह वैसित विपरीतता पर ले जान मोह जम मोहनम का मोहन करने वाला है कैसे बांधता है तमोगुण कहते प्रमाद आलस्य निद्राविष्त निवेदना भारत होता है तत्माने तमो गुणा जो तमोगुणा है ना वो प्रमाद के द्वारा और आलस्य के द्वारा और निद्रा के द्वारा ये तीन के माध्यम से जीवात्मा को बांध देता है प्रमाद माने क्या जो कर्तव्य है तो कार्यांतर में आसक्ति हो गए क्या है कार्यांतर में मन चला गया इसे जो कर्तव्य छूट जाता है जो करना था उसको भूल गया अन्य में आसक्ति होने के कारण इसको कहते हैं प्रमाद कर्तव्य में आलस्य हो गया प्रमाद हो गया मान अन्य अन्य विषयों में आसक्त होने के कारण विषयांतर में आसक्त है तो जो कर्तव्य था वर्तमान के लिए वो करना भूल जाना यह होता प्रमाद और आलस्य क्या निद्रा तो प्रसिद्ध है ही है सो जाना है और आलस्य माने क्या है मैंने चेष्टा रहित हो जाना धीरे या यह कहा हुआ चेष्टा रहित होना और कर्तव्य कर ही नहीं पाता चेष्टा रहित बन जाना इसको कहते हैं आलस्य है। तो अथवा अच्छा निद्रा शो करके समय काटना होता है तमोगुण तो काल में निद्रा तीन के द्वारा मानता है प्रमाद है आलस्य है निद्रा है निद्रा। क्योंकि देखो सज्जनों का दुर्जनों का दो व्यवहार अलग अलग शास्त्र में बताया है काव्यशास्त्र शास्त्र न का्यशास्त्रानुरोधे न कालो गति तिथि मता दशन च मूर्खवाणाम निद्र कलहे न जीवन सबको मिला है चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन हो जीवन है आयु पूरी होगी सभी की होगी किंतु तो? काव्यशास्त्र विनोद न काव्य शास्त्रादि के विनोद के द्वारा कालो ग बुद्धिमानों के जीवन समाप्त हो शास्त्रादि अध्ययन के माध्यम से और मूर्खों का जीवन कैसा समाप्त होगा व्यसने न दुर्व्यसन के द्वारा व्यसने न तो मूर्खाणाम अथवा सो करके निद्रा के द्वारा अथवा अच्छा कोई मिले तो झगड़ा के द्वारा कलहे न उनके जीवन तीन प्रकार से बीतता है या तो दुर्व्यसन के द्वारा या निद्रा के द्वारा या झगड़ा के द्वारा मुर्खों का जीवन ऐसे बीतता है और जो विद्वान होंगे विवेकी होंगे बुद्धिमान होंगे काव्य शास्त्र विनोद है ना कालो शास्त्र आदि के विचार से जीवन यापन करते हैं विद्वान लोग समझदार लोग तो जो बेसमझ होते हैं उनके तीन काटने के तीन साधन हैं चाहे जो दुर्व्यसन हो या निद्रा हो या झगड़ा हो झगड़ा कर मिले तो झगड़ा करें नहीं मिले तो सो गए बस यही काम बता उनका कोई सामने मिल जाए तो झगड़ा करने लग गए नहीं मिले तो सो गए निद्रा तो तमोगुण बढ़ता है उस काल में ऐसा होता है तमस्तु अज्ञान जम विद्धि का तमुगुण तो अज्ञान जन्य है समझो कहा यद्यप तीनों अज्ञान जन्य थे तीनों गुण ज्ञानकालीन नहीं है तीनों गुण अज्ञानकालीन है चाहे सतुगुण हो चाहे रजुगुण हो चाहे तमुगुण हो अज्ञान कालीन है अज्ञान जन्म जन्य ही है किंतु इसको विशेषता और बोलते हैं अज्ञान जन्म एक विशेषण और लगा इसको विशेषकर तीनों अज्ञान जन्य होते हुए इसको अज्ञान जन्म बोला हुआ है अज्ञान से जाता अज्ञान आज जाता अज्ञान जम मोहन सर्वदेही नाम सारे प्राणी मात्र को बोहित करने वाला तमुगुण है आलस्य आदि में डाल देने वाला यही है किसके द्वारा बांधता है का? तीन साधन के द्वारा बांधता है तमो प्रमाद आलस्य निद्रा एक निद्रा भी इन तीनों के माध्यम से तन निबना तत्व तमो गुण निबधनाती इस जीवात्मा को बांधता है भारत हे भरत वंश में श्रष्ट अर्जुन कहा हुआ है लास्ट में कहता है तमो मान तृतीय गुण दो गुण की चर्चा हो गई सतगुण रजगुण की बंधन के, के कारण दो गुण की चर्चा हो गई एक तो सुख संज्ञय ना ज्ञान संज्ञा ने बदनादी कहा था दूसरे को कर्मयोग्य कर्म, कर्म संज्ञा ने कहा हुआ था तीसरे है तमोपुण तृतीय तृतीय है तीसरा है अज्ञान जम लगा जातम अज्ञान अज्ञान से पैदा हुआ कहते हैं पहले वाले भी अज्ञान से पैदा थे अज्ञान काल के ही हो इसमें घोर अंधेरा है पहले वाले तो कुछ समझ समझदार थे थोड़े बहुत का, काम कर्म भली करे कुछ करते थे ये तो बिल्कुल बेसमझ है अज्ञानदम कहा विद्धि ऐसा समझो मोहनम मोहकर्म सबको मोहित करने वाला है ये मान अविवेक कर्म करते अज्ञान करने वाला है सबको ज्ञान का आवरण करने वाला है ये तमो गुण सर्वदेही राम एक मनुष्य मात्र की बात नहीं सारे प्राणी मात्र में अविवेक पैदा करने वाला होता है तमुगुण सर्वेशाउन देह बताओ दे मानी देहधारी जितने भी हैं सब राशि राशि में सबके और कैसे बांधता है तो तीन साधन है प्रमाद आलस्य निद्रा भी मैंने प्रमादस आलस्य निद्रा च्वंद समाज करना इतर इतर द्वंद प्रमाद आलस्य निद्रा बहुवचन है ताभी उन तीनों के द्वारा तत्तम तत्म तम निवेदन आदि बांध देता है मान ये तीन काम होता रहता तबों को बड़ा हुआ और समझना जी प्रमाद कर गया जो कर्तव्य को छोड़ करके कार्यांतर में लग गया वर्तमान में जो कर्तव्य था उसको छोड़ दिया अन्य कार्य में लगा तो प्रमाद है और कुछ भी नहीं करना निरीह हो जाना चेष्ट रहित बन जाना वो भी थी थी आज गुमसुम अवस्था पड़ा रहना ये आलस्य और इस बार सो जाना ये तीन तमोगुण बड़ा हुआ काल में ये तीन कार्य दिखाई देते हैं ये तीन कार्य हमारे जीवन में है तो समझना तमोगुण बड़ा हुआ है, है। भाष्य ठीक में कहते हैं प्रकृति संभवत्व तो अभिषेक तीनों प्रकृति संभव क्या हुआ पहले सत्वम्रजस्तम गुणा प्रकृति संभव प्रकृति है वो अज्ञान से उत्पन्न से जान्य है तीनों फिर यहाँ तमस अज्ञान तो अज्ञानजम तो अज्ञान कहा हुआ है विशेष तो गुणान प्रकृति संभवत तो अविशेष भी गुण प्रकृति से ही उत्पन्न है तीनों कोई विशेष नहीं है यहाँ तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न है तो अज्ञान से भी है होने पर भी तमसो अज्ञान जत्व विशेषण तम के लिए जो अज्ञान अज्ञानजम कहा हुआ है विशेषण दिया गया किसलिए तद विपरीत स्वभाव अनापत्य कहते हैं अज्ञान के कभी हटाता ही नहीं है वो तो कभी कभी हटाते हैं थोड़ा थोड़ा प्रकाश कर जाते हैं ये कभी भी अज्ञान को छोड़ता ही नहीं है तो ये तद विपरीत अज्ञान से विपरीत स्वभाव अनापत्य इसके अज्ञान से विपरीत स्वभाव होता ही नहीं कभी इसलिए इसको अज्ञान विश्लेषण लगा दिया एक मत अज्ञान जातम इत्यादि कहा होता भाष्य में मोहनम सर्वदेही नाम कहा है सभी प्राणी मात्र को मोहित करने वाला है ये क्या है तो मुहदी अनेत मोहनम जिसके द्वारा मोहित हो जाता है प्राणी अविवेक छा जाता है जिसके द्वारा ऐसे कर देता है ये मोहनम मान विवेक प्रतिबंधक मा, मोहनम का अर्था ज्ञान का प्रतिबंध का ये कोई भी ज्ञान होने नहीं देता उस काल में जब निद्रा आ जाए आलस्य आ जाए कोई काम होने नहीं देखा लौकिक काम भी नहीं पारलौकिक काम तो क्या करेगा आत्मज्ञान तो क्या आजन करेगा कोई काम नहीं होने देगा विवेक का प्रतिबंधक ज्ञान का प्रतिबंध का ये कौन तमोग कार्य द्वारा तमोदन स्थिति ये कार्य के तीन कार्य दिखाया उसको निद्रा प्रमाद आलस्य कार्य द्वारा तम के उपदेश किया जाता है क्यों गुण नहीं दिखाई देता उसका कार्य दिखाई देता रहा हमारे जीवन में उसका कार्य का छाप पड़ता है उस यदि यह कार्य हमारे जीवन में हो तो समझो इस काल में तम गुण बढ़ा हुआ है ये। एक हाँ था, मोहनम सर्वदेही नाम इत्यादि कहा था लक्षण उगता पूर्वाध में लक्षण बता दिया श्लोक के पूछ भाग में तम गुण का लक्षण बता दिया मोहन करने वाला है विवेक का अभाव करने वाले प्राणी मात्र को कहा आगे कहते हैं तमसो बंद का कारत बंद दर्शे थे बंधक बंधन में कैसे डालता है तमगुण उसे दिखाते हैं ये तीन कार्य के द्वारा दिखाते हैं कही है प्रमाद आलस्य निद्रा भी तनि बद्रादि भारत प्रमाद आलस्य निद्रा ये तीन साधनों के द्वारा तमगुण माने बांध देता है जीवात्मा को उसी में बड़ा रहेगा का, अपना कार्य होने नहीं देगा त्मा अनात्मक कहां हो पाएगा उस स्थिति में नहीं हो सकता उसके यही उसके बांधना बनी जाइए समय बर्बाद कर देता है शुभ कर्म कुछ करने नहीं देता या तो सो जाएगा या प्रमाद करेगा या आलस्य होगा यही है तो प्रमाद और आलस्य में क्या अंतर है ये प्रश्न उठेगा निद्रा तो प्रसिद्ध ही है सोना सो करके समय समाप्त करता है जैसे कुंभकर्गाना छह छह महीने सोता रहता था कार्यात आसक्त है अन्य कार्य में किसी अन्य कार्य में आसक्त होने के कारण मन उधर लगा हुआ अन्य कार्य में होने से शिकृत जो करना इष्ट है वर्तमान व्यापी सिकृत कर्तव्य कर्तव्य से अकलम प्रभा जो करना इष्ट है उसको न करना प्रमाद क्यों न करना हुआ कार्यांतर में आसक्त है अन्य किसी कार्य में आसक्त हो गया मन हुआ है उधर या अभिकना जो वर्तमान में करना इष्ट है उसको नहीं करना यही है प्रमाद और आलस्य माने क्या है क्या निरीहता निरीहत निरीहतया निरीहतया मैंने चेष्टा यह माने चेष्टा निर्गता यह इस निरीह चेष्टा रही तो होने से कोई चेष्टा नहीं उस काल में कुछ करने की बनी नहीं कुछ भी नहीं निरीहतया उत्साह प्रतिबंधक तो आलस्य उत्साह का प्रतिबंधक बनता है उस काल में उसको आलस्य कहा गया आलस्य आने पर जो उत्साह था कुछ करते करता था उसमें प्रमाद आ गया यही है प्रतिबंधक बन गया आलस्य करते हैं स्वापो निद्रा और निद्रा बानी स्वाप है सोना इस धा तो इस सोना है स्व करके समय बर्बाद कर देना यह तीन साधन के माध्यम से तमकोड़ जीवात्मा को बांध देता है ये कहा निद्रा ताभी यह तीनों साधनों के द्वारा निद्रा प्रमाद आलस्य प्रमाद आलस्य निद्रा के द्वारा आत्मारम अभिविकारम एवं आत्मा जो अविकारी आत्मा है ना तमो विकार है ये अविकारी आत्मा को विकृत कर देता है आत्मा कभी ना सोता है ना वहाँ प्रमाद होता है ना आलस्य होता है कोई भी नहीं आत्मा में आत्मा कोई धर्म ही नहीं उसको तीनों धर्मो से उक्त करा देता है प्रमादी बना देता है आलसी बना देता है निद्रालू बना देता है कौन तमगुण यिति कर देता है तो ये हमारे में कार्य यदि है तो तम गुण बड़ा हुआ है तो उसको हटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए त्रिगुणातीत होना है तीनों गुण हमें बंधन में डालने वाले है समझना इस प्रकार से आगे कहते हैं उक्ता मध्य कश्मीन कार्य कश्य गुण से उत्कर्षा है ये तीन गुण बताया तीन कार्य बताया कार्य भी तीन बता गुण भी तीन बताया सतुगुण रजुगुण तम तीन गुण का स्वरूप बताया और कार्य भिन्न भिन्न बताया तो उक्ताना मध्य तीन गुण और तीन कार्य बताया हुआ है कश्मीर कार्य कश्य गुण से उत्कर्था? किस कार्य में किस गुण की उत्कृष्टता है यह प्रश्न एक उठता है साधारण रूप से कौन सा कार्य में किस गुण की विशेषता है ज्यादा क्यों होते तो तीनों गुण होते हैं तीनों त्रिगुणात्मिका त्रिगुणात्मक संसार है प्रत्येक में तीन गुण हैं तो तीन गुणों में कौन से गुण की उत्कर्षता आएगी पूर्व कार्यों में कौन से कार्य में कौन सा गुण विशेष होकर आएगा है तो तीनों हैं मैंने दो दबेंगे एक काम करेगा ये कहना है तो ये कहते हैं पुनर्गुणान व्यापार और संक्षेप फिर दोबारा भी उन्हीं गुणों का जो व्यापार है कार्य है उसको संक्षेप से कहते हैं पहले थोड़ा विस्तार से कहा था और संक्षेप में बताते हैं गुरु गुणों का कार्यों को ये कहना है सत्वम सुखे संजय ते रज कर्मणि भारत ज्ञान मवृत तूतम प्रमादे संजय त्युत सत्वम सुखे संजय ते रज कर्मणि भारत वृत तो प्रमादे संजयत्वतः त्युत सत्वम सत्गुणम जो शतुगुण है वो सत्वम सुखे संजयति सुख में आसक्ति कर देता है वैसे सुख में आसक्ति बना देता है शत्रुगुण तो, का मुख्य कार्य है सुख में आसक्ति कर देना ये को यही बांधना इस तरह से बांधता है और रज कर्मि भारत रजगुण कर्म भी आसक्ति करा देता है एक करो सो करो जो विषय प्राप्त है उसके प्राप्ति के लिए कर्म प्राप्ति हो गए किस प्राप्त हो गई किसी प्रकार विषय प्राप्त है, रक्षा के लिए कर्म तो कर्म कर्मिभारंजायती क्रिया वहां भी लगा देना कर्म में आसक्ति करा देता है शतगुण जो होगा सुख में जोड़ देता है सुख बुद्धि करा देता है काम हो गया बस विषय में सुख बुद्धि कराने पर हो गया काम उसका जी बात में रज कर्मणे रजगुण कर्म में जोड़ देता है ज्ञान में आवृत में क्यों विवेक ज्ञान को आवरण करके ढक करके आच्छादित करके तम तो गुण ये काम करता है जो विवेक शक्ति है विवेक ज्ञान है उसे आच्छादित करके ढक करके तब तो प्रमादे संजय त्युता का प्रमाद में जोड़ देता है वो जो कर्तव्य था मनुष्य जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करना कर्तव्य था तो कार्यार में आ सकता है विषयांतर में आ सकता है स्वर्गादी विषय में आ सकती है यह प्रमाद करा देता है कर्तव्य में प्रमाद और प्रमाद वही मृत्यु का हुआ है परिषद में जो प्रमाद है ना वही मृत्यु है मारक वही है जीवात्मा का मारक प्रमाद देह का मारक नहीं जीवात्मा का मारक संसार में डालने वाला भी प्रमाद है माने अपि संजय क्या है तमगुण ऐसा भी काम करता है कहा संक्षेप में बताया भाष्य में कहते हैं सत्तम सुखे सतम सुख है संजयती मैंने संश्लेषि श्रीष्ट्रेष संश्लेष संजय धातु है मैंने जोड़ देता है अर्थ होता है संजयती कहते हैं संश्लेषति कहा सतगुण सुख में आसक्ति करवा देता जोड़ देता है वैसे सुख में और रज कर्मणी है भारत का रजोगुण कर्म में जोड़ देता है रजोगुण आने पर कर्म करने लगेगा हाँ मनुष्य जीवन में कुछ करना चाहिए क्या भौतिक कार्य कुछ करना चाहिए यही समझता है आत्म कार्य नहीं भौतिक कार्य सभी श्रेष्ठ पुरुष यही काम कर गए मुझे भी करना चाहिए कुत्ता भी पुरुष हिला करके बैठता है थोड़ा काम करता है तो हम तो मनुष्य हैं कुछ करना चाहिए बस इस बुद्धि पर डाल देगा संसारिक कर्म लगा देगा रजोगुण रजा कर्मणि के बार बता संजयती इति बता है संजयती क्रिया वहां भी लगाना है मैंने जोड़ना है सुखम सत्वम सुखे संजयती रजह कर्म संजयती वहां भी लगाना संजयती क्रिया पर एक ही बार ज्ञानम सत्वकृतम विवेकम आवृत्य ज्ञानम आवृत्ति माने ज्ञान क्या है अतः सत्व के द्वारा होने वाला जो ज्ञान था उसको वो विवेक है वस्तु तो का विवेक आवृत्य उसका आच्छाद्य आच्छादन करके ढक करके कौन तबो ज्ञान को आच्छादन करके ढक कर तमह तू तो, तम तम तो श्वेन आवरण आवरण स्वरूप उसका आच्छादन स्वरूप है वो प्रमादे संजय कर्तव्य में प्रमाद जोड़ देता है वो माने प्रमादो नाम प्राप्त कर्तव्य अकरण जो प्राप्त है कर्तव्य उसका न करना यही है प्रमाद अभी वर्तमान में प्राप्त है उसको नहीं करना क्यों अन्यत्र आसक्त है जिससे वर्तमान वाला कर्तव्य छोड़ जाता है यही प्रमाण उसमें प्रमाद कर जाना यही होता है साध्य विषये सा विषय में जो साध्य सुख है जैसे यज्ञादि के द्वारा स्वर्गादि सुख इत्यादि साध्य सुख के विषय में है इसका सुख आत्म सुख पे नहीं शत्रुगुण जोड़ता नहीं तो वैषयिक सुख में सुखी विषय माने सुख जो साध्य सा, साध्य शोक है जो विषय संबंधी सा, साध्य शोक है जैसे आदि है स्वर्ग आदि है साध्य है साधन के द्वारा सिद्ध हो जाते हैं वो ऐसे विषय शोक में समुत्कृष्ट थे उसको सत्वम उसमें उत्कृष्ट हो जाए सत्व आकृष्ट कर देना उसको संजयती अर्थ में संजयत माने संश्लेष सहित बोल दिया भाषिकात ने उसमें जोड़ देना, देना जीवात्मा को भड़का देना कर्मणी साध्य रज समकृष्ट देगा कर्म जब साध्य बनेगा कर्म करना हो अप्राप्त तो विषय के लिए अथवा प्राप्त तो विषय की रक्षा के लिए कर्म करते इसमें रजुगुण उत्कृष्ट हो जाता है विशेष बन जाता है उस काल में मानी तो दो काम नहीं कर पाते रजुगुण काम करता है रजह कर्मणि निभा कहा था प्रा, प्रमादे प्राधान्य प्रमाद प्राधान्य के तमोगुण बहने मुख्य वही है होने में माना कर्तव्य के नहीं करना यह प्रमाद वर्तमान पर कर्तव्य है वो नहीं करना प्रमाद जय जय साधु को भजन करना चाहिए नहीं करना प्रमाद है ज्ञान महावृत्ति तब इत्यादि कहा था यही है अगर इतर इतर इतर अविरोधेन व सत्वाद गुणा युगपद उत्कृष्य विरोधेन वा क्रमेण संदेहा प्रश्न होगा ये तीन गुण एक विशेष एक गुण विशेष होता है अविरोध के माध्यम से तीनों गुण एक ही काल में उत्कृष्ट हो जाते हैं काम कर जाते हैं तीनों गुण एक ही साथ तीनों गुण मानी विरोध ना हो मान करके इतर इतना एक दूसरे के साथ अविरोध के माध्यम से विरोध नहीं इस माध्यम से बा मानी अथवा तस्वय गुणा युगो एक साथ उत्कृष्ट बनते हैं तीनों गुण विरोध अथवा विरोध के माध्यम से नहीं तीनों गुण एक साथ उत्कृष्ट नहीं होंगे दो दो नीचे होंगे एक उत्कृष्ट एक होगा एक दो निकृष्ट बनेंगे ऐसा इस माध्यम से क्रमेण अथवा भा, क्रम से मान विरोध है तो क्रम से होगा अभिरोध है तो एक साथ होगा इसके बाद संदेह आदि संदेह होने से पूछता है क्या ये पूर्वक, अभिरोध पूर्वक एक ही साथ तीनों उत्कृष्ट बन जाते तीनों गुण अप्रमरे काम कर हैं एक काल एक ही काल, ने ने काल में अथवा भिन्न भिन्न काल में काम करते हैं ये प्रश्न है अन्य उत्तम उक्तम कार्यम कदा कुरवंती ये जो सत्व गुणादि का कार्य बताया तीनों गुणों को बताया सत्वम सुखे संजयती रजकर्मणि भारत ज्ञानम आवृत तो तम प्रमा प्रमादे संजय तका तो हुआ है क्या तीनों गुण एक ही काल में मिलकर के काम करते तीनों उत्कृष्ट हो जाते ये प्रश्न है उक्तम कार्यम जो तीन प्रकार के कार्य बताया गुणों का कदा कुरवंती कब करते गुण कपा कदा कुर गुणा कब करते हैं काम ये कार्य कब उत्पन्न करते हैं गुण ये तीनों गुण एक ही काल में भिन्न भिन्न काल में एक प्रश्न उठता है तो उच्यते ग्रंथ से उत्तर दिया जाता है उच्चते उत्तर देना है श्लोक है रजस्तमश्च विभूय सत्म भगवती भारत रजस्तथा रजसत्व तमश तमस रजस्तथ रजस्तमशाभूय सत्व रजसत्व तमश तमस रजस्तथ एक काल में तीनों उत्कर्ष होना संभव नहीं एक काल में एक ही गुण उत्कृष्ट होगा दो को दबाएगा जैसे हमारे जो पांच इंद्रिया हैं स्रोत्र चक्षु घाण और क्वख रसना ये पांचों विरुद्ध मार्ग वाले हैं चक्षु का मार्ग रूप होता है उसको रूप दर्शन करना है श्रोत्र का मार्ग शब्द सुनना है विषय मिलते नहीं दोनों का एक तरफ गति होना संभव नहीं श्रोत्र का चक्षु का क्या संबंध है कोई संबंध नहीं रसना का संबंध अन्यत्र है मधुर मधुरादि सर वितरस में संबंध है शब्द आदि में कोई संबंध है ही नहीं उसका त्वका परस से संबंध होता है शब्दादि के साथ कोई संबंध है ही नहीं उसका विषयों के साथ संबंध नहीं है अन्य इंद्रों के विषय अन्य इंद्र ज्ञान नहीं होता तो ये जैसे काम करते कैसे काम करते हैं एक के प्रबलता हो जाती वहां वहीं पर अन्य घसीटे जाते हैं उनके पीछे हो जाते एक काल में सभी इंद्र काम नहीं कर सकते एक ही इंद्र काम करती है एक काल में रूप दर्शन करना तो रूप दर्शन ही होगा उस काल में शब्दादी सुनना नहीं बनेगा एक ही काम होता है एक इंद्रिय की प्रबलता हो जाती है उसी प्रकार तीनों गुण में से एक गुण की प्रबलता हो जाती है एक काल में एक ही गुण काम करता है अविरोध है तीनों गुण एक ही काल में कार्य उत्पन्न नहीं करते कहना है यहाँ रजस्तमस्त दो को दबा करके सत्गुण की उत्कृष्टता प्राप्त करता सत्वम भव दिवार था सत्गुण काम करता अपना सुखादि कार्य उत्पन्न करता है सुख और ज्ञान उसका कार्य है उसमें वही उत्पन्न करता है दोनों को दबा करके और रज सत्व में तमस चाहिएगा और रज और सत्य को दबा करके तमगुण होगा उत्कृष्ट बनेगा क्या आलस्य आदि आने पर समझा रजगुण सतुगुण दबे हुए हैं तमगुण दबा उत्कृष्ट हो रखा है सतुगुण रजगुण दबता है और रज रजगुण सत्वम तम सत्व तम को दबा करके होगा रजोगुण अपना कार्य दिखाएगा कर्म आदि कराएगा और तमहा जो तमोगुण है सत्वम रजस्तथा सत्व रज को दबा करके काम करेगा अपना काम करेगा निद्रा आलस्य तीनों गुण एक काल में उत्कृष्ट है समय समय पर एक की प्रबलता हो जाती है प्रबलता के माध्यम से काम कर है आई तो तीनों गुण है दो दबे हुए हैं एक मुख्य काम कर रहा है जैसे इंद्रियों में हमने देखा है पांचों इंद्रिय हमारे पास है एक ही साथ है एक ही काल में है फिर भी पांचों इंद्रिय एक काल में अपने अपने विषयों को सेवन नहीं कर सकती है जो इंद्रिय प्रबल हो गई वो, वो मुख्य हो जाती है उसके विषय में सब घचिड़ जाते हैं साथ में हो जाते हैं वो एक प्रबलता होती है ठीक है इस प्रकार गुणों को भी समझना एक कहा हुआ है एक कहना है रजस्तमश ये दोनों कर्म है इन दोनों को दबाकर सब तो मैंने है न पुरुषक में गुण है न सब है भगवती भारत भाभा भारत सतुगुण हो बजाता है दोनों को दबा करके उस काल में समझ रहा रज और तम को कर्म समझ रहा और सत्व को कर्ता समझ रहा भगवती सत्वम भगवती कहा रज सत्व रजगुण जो होगा सत्वम तमस्य सत्व और तम को दबा करके रजुगुण होता क्या होता है सतुगुण रजुगुण को तमगुण को दोनों को दबाएगा वो कौन रजुगुण के वृद्धि काल में उसमें कर्म करेगा वो कर्म करने लग जाता है कर्म कराएगा तब तो हमारे तमोगुण जो है सत्वम रज तथा सत्व रज कर्म है और तम करता है इन दोनों को दबा करके अपना काम करता है तमो गुण एक ही काल में तीनों गुण काम नहीं कर पाते एक एक ही तीनों में से एक ही उत्कृष्टता हो जाती है दो की निकृष्टता रहती है एक काल में समय के आधार पर है और जब हम भजन पाठ आदि में लग जाते हैं तो सदगुण ने दोनों को दबा रखा है इसी समझ जब लौकिक काम करने तम रजुगुण ने दबा दिया शतुगुण काम नहीं कर पाता तो उस काल में तमुगुण भी नहीं और तमुगुण काल में कोई कर्तव्य नहीं करता कुछ भी नहीं अब विवेक में छाया रहेगा तामसी जीवन बनेगा निद्रा सो जाएगा अथवा प्रमाद करेगा या आलस्य करेगा ये तीनों में से कोई कार्य होता है ये कहा भाष्य कहते हैं रजस तमस्व उभव अपनी अभिभू दोनों को दबा करके तीनों गुण हैं त्रिगुण आदमी कहा है संसार तीनों गुण हमारे पास साथ साथ में है एक एक काल में एक एक गुण आना है तीनों गुण पड़े हुए एक साथ में तो ये दोनों के दोनों को अभी अभिभूत अपने दबा करके सत्वम भवती कहा सत्वम खुद भवती गुण सत्तम्द उत्तम काम करता अपने बर्धते सतगुण की वृद्धि हो जाती उस काल में यदा जिस काल में होगा तथा लबदात्मकम सत्व जो अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया सत्वों ने जिसके लब्ध हो गया आत्मा जिसका किसका स्वरूप जिसको प्राप्त हो गया सतगुण को स्व कार्य अपना कार्य क्या करेगा ज्ञान सुखादि आरभेगा ज्ञान सुखादि उसको कर्म ज्ञान है सुख है उसका कर्म है कार्य है, है।, है वह आरंभ कर देता उस काल में जैसे वैसे ज्ञान होगा भैसे सुख इत्यादि भारत कहा तथा जिस प्रकार शत्रुगुण की वृद्धि काल में माने वैसे सुखादि होते हैं जान वस्तु की ज्ञान होता है वस्तु अमुक पहचान होता है तजन सुख भी होगा ठीक इसी प्रकार तथा उस प्रकार रजोगुण जो रजोगुण है और सत्तम तमस् उपय सतुगुण और तमुगुण दोनों को दब आएगा रजुगुण उस काल में अपना कार्य करते समय में सतुगुण काम नहीं कर पाएगा उस काल में तमुगुण भी नहीं कर पाएगा रजोगुण काल में जब बढ़ते जब रजोगुण बड़ा हुआ होता है इसी काल में वृद्धि है उसकी यदा जब ऐसा है तो तथा कर्म तृष्ठादि स्वकारी मार्वते गए कर्मा है तृष्णा है तृष्णा आसंग अप्राप्त की तृष्णा इच्छा विशेष और प्राप्ति की रक्षा विशेष है दो और कर्म होगा उसके लिए प्राप्ति के लिए कर्मा रक्षा के लिए कर्मा अपना कार्य उसका है रजोगुण का वो कार्य का आरंभ कर देता है रजोगुण तमाख्यो गुण और तमह होगा तमह सप्तम रजता सतगुण रजुगुण को दबाएगा तमगुण बड़ा हुआ हो तो दोनों कार्य नहीं वैसे सुख भी नहीं है उसमें केवल सो जाओ बस ऐसी स्थिति आ जाती है तमाख्यो गुण तमनामक जो गुण है वह भी रजस्व उभवी सत्वगुण और रजगुण दोनों को दबाकर तिरस्कार करके अपना कार्य आरंभ करेगा वो तमुगुण बड़ा हुआ तो तथा बढ़ते तो इस पर तमुगुण बढ़ता है यदा जब बढ़ता है तो तदा अज्ञान आवरण आदि स्वकारी मारवते हैं या तदा और ज्ञान में फिर जोर देना चाहिए वह दीर्घाय वह अज्ञान शब्द है वो ज्ञान नहीं ती है अज्ञान शब्द है वो उस काल में अज्ञान आवरण जो अज्ञान है अविवेक और आवरण कर देना आच्छादन कर देना कर्तव्य दे का आच्छादन करना इत्यादि स्वकार्य वार में अपना कार्य का आरम्भ करता है तमु यह समझना तीनों गुणों को कार्य को देख करके कौन गुण बड़ा हुआ इस समय में हम जान सकते हैं यदि विचार करेंगे तो स्थिति कम से कम तमुगुण को हटाने के लिए रजोगुण निद्रा आलस्य आदि करने की अपेक्षा लौकिक कार्य अच्छा कुछ तो करेगा उस काल में तमगुण को हटाने के साथ है रजोगुण रजोगुण होने पर तमगुण नहीं आ सकता और रजोगुण को हटाने के लिए में आश्रित होना होगा और सतुगुण को भी हटाने के शुद्ध सत्व में आश्रित होना होगा जिसमें दोनों मिस्त्रित नहीं केवल सतुगुण है ऐसा होना चाहिए सामान्य सतुगुण बड़ा हो तमोगुण रजोगुण भी है उसका काल में कित तो उसको तिरस्कार के दबाया है उसने अपने प्रभाव दिखाया है उसने तमोगुण रजोगुण भी है इस सत्व में पैसे में किंतु केवल शुद्ध सत्व में पहुंच रहा उस सत्य सत्व में ब्रह्माकार वृत्ति होगी वो भी ज्ञान के कार्य है वृत्ति सत्गुण का कार्य है अपना स्वरूप का पहचान होगा शुद्ध सत्व में पहुंच करके त्रिगुणात्त होने के लिए उपाय यही होते हैं पहले तमुगुण को दूर करना है उसके लिए रजुगुण का में लग जाना रजुगुण का कार्य में लग जाना कम से स्वर्ग आदि के लिए कर्म करेगा ठीक है अच्छा है शास्त्रीय कर्म करता है और उसको हटाना है वो भी नहीं करना है सत्गुण में आस्त्रित हो जाना पूजा पाठ भजन पाठ इत्यादि में लगे रहना यही होता है और उसको भी एक काल में जाकर के छोटना होगा तो शुद्ध सत्व में आस्तृत्व हो जाएगा ब्रह्मागार वृत्ति में पहुंच जाना यही उसका रजुगुण तमुगुण बिल्कुल विस्तृत नहीं होगा शुद्ध सत्व रहेगा जो सुखादि वैश्विक सुख आदि में रजुगुण तमुगुण भी है इसमें उत्कृष्टता थी सतुगुण की विशेषता आ गई थी ये तिथि थी। ठीका थी। हो गया ना पूर्व का तो हो गया ग्यारहों का टीका है ना दस का सत्य उत्कर्षार्थी राम इतरा अविभाव कर्म पक्ष आश्रित उत्तरे प्रश्न था क्या तीनों गुण एक ही काल में अपना कार्य करते हैं अथवा क्रम से करते हैं इतना तो जो सतगुण चाहने वाले को क्या करना चाहिए कहते हैं जो सतगुण में आश्रित होना चाहते हैं जो लोग जिसमें भजन साधन हो सके अच्छा कर्म हो सके सब तो अर्थ नाम सत्व के उत्कर उत्कर्ष चाहने वाले जो लोग है अर्थ नाम इतर अन्य दोनों गुणों को तिर तिरस्कृत करना है इसके लिए कर्म पक्ष में आश्रित है मारे योगपत नहीं सारे गुण अपराकारी नहीं कहते, क्रम पक्ष बोले ना कर्म से होते है कभी सतगुण की उत्कृष्टता, कभी रजगुण की कभी तमुगुण की हमारे जीवन में ऐसे है जो सतगुण में आश्रित होना चाहे तो दोनों को तिरस्कार ही रखना चाहिए रजगुण ही कर्म भी नहीं करे और निद्रा आलस्य आनंद दे ये बात है तो यही कहना है उच्चते ग्रंथ से उत्तर दिया है, है कहा नियम है रजस्तमस्त अभिभू उपयभू सत्वम भगवती कहा जब सत्गुण का उद्भव होगा वृद्धि होगी रज को दबा करके अभाव नहीं है वहां रजगुण तो अमुगुण है दोनों दबे हैं ऐसा करके होता है कहा तो साधक को तो यही करना चाहिए कम से कम ये दो गुण को दबाने के लिए सतुगुण में आश्रित होना चाहिए ये काम है इसलिए प्रयत्न करना चाहिए कहा सत्वाभिवृद्धि एवं विपृत्ति सत्व की जो अभिवृद्धि है दोनों को तिरस्कार करके सतुगुण की अभिवृद्धि होनी है जिस काल में उसको बताते हैं तदा इत्यादि का तदा लब्धात्मक सतु तब दोनों दब जाते हैं जिस काल में अपना स्वरूप प्राप्त कर जाता है सतुगुण सत्यम स्वक्य में आरंभ अपना कार्य क्या है वैसे सुख और वैसे ज्ञान आरंभ कर देता है रजस्तमसो तिररोधान दशाजम तदा का जब रजोगुण तमुगुण तिरोधान हो गए छिपे हुए हैं अभी हाई है तो है नाश नहीं हुआ है उस काल में सतगुण अपना कार्य करता है ये अर्थ है रजस्व वृद्धि प्रकारम प्रकार तत्कार्य रजुगुण के जो वृद्धि का प्रकार है किस प्रकार वृद्धि होती है रजुगुण की वृद्धि करने की क्या चाहिए सतुगुण तमगुण को दबाना होगा तब ये आएगा वृद्धि का प्रकार उसका कार्य रजुगुण का कार्य वो कथन करते तथा इत्यादि तथा रजोगुण जैसे सतुगुण अपना कार्य कर गए उसी प्रकार रजोगुण सत्व तमश एवं तमश एवं उभवी अभी वह दोनों को तिरस्कृत करके दबा करके वर्धते रज वर्धते रजगुण बढ़ जाता है यदा जिस काल में बढ़ता है तदा तब कर्म तृष्णादि स्वकारी कर्म है और तृष्णादि है तृष्णा आशक्ति दोनों अपना कार्य आरंभ करता है कहा तमसोपी विवृद्धि तत्कार्यम तो निर्देश है तमगुण की जो वृद्धि है मैंने सतगुण रजुगुण को दबा करके तमगुणा प्रसवरूप दिखाता है जब और उसका कार्य तमुगुण उदय काल में क्या कार्य होता है ये भी दिखाते हैं ये कहा था तमाख्यो गुणा में कहा था तम नाम का जो गुण है वह सत्म रजस्व वो अभी अब यह दोनों को तिरस्कृत करके दबा करके आए तो सतगुण भी है रजुगुण भी है त्रिगुणात्मिका है तीनों गुण रहेंगे साथ में रहेंगे तो उन दोनों पर काम कर रहेगा बलवान हो जा रहे तमुगुड़ जिस काल में तथा ये पड़ जाते उसी प्रकार ये भी पड़ जाता है तमोगुण कहा यदा जब बढ़ता है तदा अज्ञान आवरण आदि स्वकारी में आग बढ़ते तब उसका अज्ञान है आवरण है इसका कार्य है तमोगुण का कार्य उसको आरंभ कर जाता है यार, था ये अर्थ है कहा था है आगे उत्तर श्लोक से श्लोक है आगे तीन श्लोक बताना है तीनों गुणों को लेकर के तीन श्लोक चर्चा करने आगे उसके जिज्ञासापूर्वक दिखाते हैं आगे के तीन श्लोक का विषय दिखाएंगे आकांक्षा पूर्वक ये कहना है आकांक्षा क्या है तो भाषा में कहा यदा ये गुण उद्भुत हो बहुत जिस काल में जो गुण उत्कृष्ट हो गया तीनों में से उद्भुत हो बहुत तदा तस्गम उसका क्या चिन्ह होगा उसमें व्यक्ति का जो गुण अभी उदय हो रखा है जिस व्यक्ति में उसमें क्या चिन्ह होगा उसको देख के कैसे पता लगेगा ये गुण उदय हुआ इसमें यह प्रश्न उठा तीन के द्वारा जिस काल में जो गुण उदय होगा इस प्रकार के चिन्ह वशु पाए जाते हैं ये उत्तर देना है तीन के द्वारा है कहना है कहा सर्वद्वार देहेस्म प्रकाश उपजाते ज्ञान यदा तदा विद्याम सत्विद्युत देहे देहेस्म प्रकाश उपजाते ज्ञानम यदा तद्या बिवृधम सत्म सर्वेषु सर्वाणी सर्वेश इंद्रियु सभी इंद्रियों में सभी द्वार दरवाजे सभी द्वारों में सभी में देहे देहे अस्विंद देह सर्वद्वार सर्वेश् इंद्रियों सभी इंद्रियों में प्रकाश उपजाए के अपना पर सक, काम करने की शक्ति दिखाई पड़ती है सारे इंद्रियों में प्रकाश यही है बुद्धि का प्रकाश है ज्ञान होगा इंद्रियों हो में अपने विषय पर जानकारी होगी ज्ञानम ज्ञान होगा ये प्रकाश माने ज्ञान माने बुद्धि की वृत्ति ज्ञान है उसका संबंध होगा बुद्धि वृत्ति बुद्धिपूर्वक काम करने लगेगा जब इंद्रिया असह बुद्धि पूर्वक काम करने लगे ये अर्थ है बुद्धि का प्रकाश पड़ेगा जब इंद्रियों में जब होगा स्थिति तथा विद्या तब जानना चाहिए तुम तो ये जानो जाने क्या जाने विभ्रदम सत्वम इतिहा सत्वगुण की वृद्धि हो गई इस काल में समझ रहा जब सभी इंद्रियां यथार्थ अपने विषयों का ग्रहण करते हो अन्य को अन्य नहीं समझते हों जो वस्तु तो जैसा विषय समझ रहे हो इस तरह से काम कर रहे हो और बुद्धि का प्रकाश पड़ा हुआ है उस काल बुद्धि के साथ है केवल इंद्रिया काम नहीं करती इंद्रिया केवल इंद्रिया काम करती गड़बड़ हो जाता है कुछ को कुछ मानने लग जाता है रज्जु को सर को मानने लग जाता है तो बुद्धि साथ ना देने पा तो बुद्धि प्रति के सहित होकर इंद्रिया जब काम करती है उस काल में समझा शतुगुण बड़ा हुआ है सर्व द्वारु आत्मा न उपलब्धि द्वाराणी स्रोतराज ने सर्वाणी करानी कर कहा देखो आत्मा की उपलब्धि के दरबाजे ये आत्मा अपने अपने विषयों का जो उपलब्धि करता है इनके माध्यम से करता है क्या करता है इनके बिना विषयों की उपलब्धि नहीं कर सकता इन्हीं के माध्यम से कर रहा है चक्षुर आदि के माध्यम से शब्द सुनना हो आत्मा को तो स्त्रोत इंद्र की आवश्यकता है उसके बिना आत्मा स्त्रोत्र नहीं सुन पाता मानी संसारी आत्मा पुष्प आदि देखना हो रूपादि का ज्ञान होना तो चक्षु के बिना देख नहीं सकता गंध ग्रहण करना तो घृण बिना नहीं कर सकता रसास्वादन करना तो रसना के बिना नहीं कर सकता परस ग्रहण करना हो तो त्विंद्र के बिना नहीं कर सकता तो आत्मा के विषय की उपलब्धि के द्वार हैं इंद्रिया जिसने कहा सर्वद्वार मूल में ही कहा माने आत्मा ना उपलब्धि द्वारा ही स्रोतरादि नहीं कर सर्वाणी कर नहीं, आत्मा के जो विषयों की उपलब्धि के दरवाजे यही है स्रोत्रादि कर अथवा आत्मा को जानने के साधन भी यही है हम आत्मा को इसी से जान सकते हैं आत्मा निर्विशेष है कैसे समझे इनमें जो क्रिया हो रही है कर्ण में क्रिया हो रही है कर्ण है जैसे लेखनी काम करती हो तो लेखक जरूर है सिद्ध हो जाता है लेखनी कारण है वो वो तो जब काम कर रही हो तो लेखक जरूर है लेखक के बिना लेखनी नहीं चलती है। जो इंद्रिया काम कर रहे हो तो जरूर वहां आत्मा है आत्मा के साथ एक काम नहीं कर सकती ज्ञान हो जाता है करता है ये कारण है कारण जब कार्य कर रहे हो तो करता वहां जरूर है ये समझा जाता है गाड़ी चल रही तो कोई ना कोई है चलाने वाला कोई है जाना जाता है ठीक इस प्रकार है तो आत्मा को जानने के साधन भी होते हैं यह और आत्मा को विषय के जानकारी के लिए साधन भी होते हैं दोनों प्रकार के साधन बन जाते हैं इंद्रिया है इसलिए सर्वद्वार सुख कहा सर्वी इंद्रिया इत्यादि कहा सर्वेश्व द्वार सुने आत्मा न उपलब्ध द्वारा आत्मा की उपलब्धि के द्वार है आत्मा की उपलब्धि दो प्रकार के द्वार है आत्मा उपलब्धि के द्वार भी यही है इनके माध्यम से आत्मा को जाना जाता है जब करण काम तो करता है वह अथवा आत्मा के जो विषय उपलब्धि के द्वार भी यही है बाहर विषयों को जानकारी लेना आत्मा को इनके बिना नहीं हो सकता द्वार कहा गया इनको द्वार द्वारा स्रोत्रादि ने सर्वाणी कर स्रोत्रादि सारे इंद्रिया है ये के केवल स्रोत्र सभी इंद्रियों का नाम है यहाँ केसु उनों में सर्व द्वारेशु सभी द्वारों में अंतकरण से बुद्धि वृत्ति अंतकरण की बुद्धि की वृत्ति बनी हुई हो तब ये यथार्थ ज्ञान कर पाते हैं इंद्रिया नहीं तो कुछ का कुछ मानने लग जाएंगे ये ज्ञान ज्ञान माने बुद्धि की वृत्ति है प्रकाश वही प्रकाश का अर्थ यही है प्रकाश उपजाइ मैंने ज्ञान होगा यही अर्थ है बुद्धि वृत्ति है अशमिन उपजाइते माने इस देह में उत्पन्न हो जाना है ज्ञान तदेव ज्ञान वही ज्ञान है बुद्धि के जो प्रकाश पर जाना है में उसका नाम ज्ञान है यहाँ जिसे इंद्रियां यथार्थ समझ पाएगी विषयों को बुद्धि के प्रकाश होने पर बुद्धि के संबंध होने से ये समझो यदा एवं जब अस्थिति हो जाती है प्रकाश हो ज्ञानाख्य उपजाय थे जब इस प्रकार प्रकाश नामक जो ज्ञान कौन सा ज्ञान बुद्धि का जो प्रकाश हो उपजाय प्रकाश माने बुद्धि की वृत्ति है इंद्र के साथ संबंधित होगा उसका उसको प्रकाश कहा हुआ है ज्ञान नामक जो प्रकाश उत्पन्न होता है कहा तदा तब समझना ज्ञान प्रकाश न लिंगे ना ज्ञान इंद्र जो अपने विषयों की जानकारी पा रहे हैं ज्ञान के द्वारा प्रकाशित जो लिंग हेतु है लिंग माने हेतु हेतु के द्वारा विद्यात समझे जाने क्या जाने विवृतम उद्भुतम सत्वम सत्वम इति उत मने अपी जो उता है ना उतर कर सत्व गुण बड़ा हुआ ऐसे भी समझ रहा उस काल में कहा हुआ है ठीक हमें कहते हैं सत्व उद्भव लिंग दर्शन आनंदरम सत्व के जो उद्भव उत्पत्ति है शत्रुगुण बढ़ा हुआ कप पहचाना जाता है तो ठीक ठीक इंद्रिया हमारी काम कर रही हो ठीक से काम करने के बुद्धि का संबंध होना चाहिए बुद्धि हो बुद्धिपूर्वक काम कर रही हो नहीं तो कुछ को कुछ मानने लग जाती है इंद्रिया भ्रम हो जाता है रज्जु को सर्प मानना भी हमारे इंद्रियों ने देखा है इंद्रियों के काम होता है वो मरूभूमि को जल बांधना सिपी के टुकड़े को चांदी बांधना ऐसे सब एक चंद्रमा दो चंद्रमा मान जाना सभी एक इंद्रियों में ऐसी स्थिति हो हैं, है कहीं दूरत् दोष है जो जो भी हो ऐसी स्थिति है तो जैसे वस्तु तो वैसे ज्ञान होना इंद्रियों को होना बुद्धि के संपर्क होने से होता है ऐसे करके यथार्थ ज्ञान जब होता है इंद्रियों के बाद ही होगा सत्य गुण बड़ा हुआ है समझना एक कहा हुआ है सत्योद्भव लिंग दर्शन दर्शनार्थ दर्शना अंतरम श्लोकम उत्तावेदिका सत्व के उद्भव का लिंग हेतु कथन दर्शन के अंतर श्लोक के उत्पाद को एक से उतारा सदुगुण को उत्पत्ति के लिए उच्चते से उत्तर दिया गया कहते हैं सर्वद्वारु इत्यादि सप्तमी जो आदि है ना सर्वद्वारु देहे अस्मिन देहे सर्वद्वार सप्तमी है तीन सप्तमी पढ़ाया श्लोक में सर्वद्वारु इत्यादि सप्तमी निमित्ते रहते निमित्त ये निमित्त बनने पर जब ये इंद्रियों में यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो रहा हो बुद्धि के संबंधों से उस काल में समझना सत्व सत्व गुण बड़ा हुआ है समझना उतर शब्द पर अतिशय उतर का, का अर्थ अभ्यय होता है तो यहां पर अतिशय अर्थ है या उतर शब्द अतिशय अर्थ को दिखाता यदि अपी का पर्याय वाचक है उत शब्द तो फिर भी अतिशय अर्थ को तो दिखाता अतिशय सत् बड़ा हुआ समझ रहा उस काल में क्या समझना ऐसा सुंदर कहा समय हो गया है फिर करेंगे आगे ओम पूर्ण महा पूर्व पूर्ण पूर्ण पूर्ण शिव पूर्ण